सब की बात है भला थोड़े ही दिनों की जब सुनाई थी बात तितली की जिसकी होती है टांगे 6 और दांत एक भी नहीं कौवे के दांत होते हैं क्या हम्म और चील के भाई दांत तो नहीं होते तीखी और मुड़ी हुई चोंच होती है चीरने फाड़ने के लिए और हां जपट्टा तो ऐसा मारती है कि कुछ पूछ हो नहीं दूर आसमान से नीचे पड़ी चीज देख लेती है और छट से जपट्टा मार पंजो में दबा कर उड़ जाती है तो भई आज चू से चूहे और ची से चील वाली कहानी को बुलाएं कहानी कहानी, आओ, क्या कहा, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मुझे खोद कर निकालो, अरे भई, पर खोदें किस से, हमारे पास ना फावड़ा है, ना कुदाली, ना कुलहारी, हमारे पास तो बस एक चीज है, भला क्या? खुरपी वही लोहे की खुरपी जिससे घास छीलते हैं पर ये लोहे की खुरपी हमारे पास आई कहां से अरे हां ये तो बिहारी की है जिसकी खुरपी की दुकान थी उसके पास ऐसी एक, दो, बीस, तीस, सो पचास ही नहीं, पूरी पांच सो लोहे की खुर्पियां थी। बिहारी की तो थी खुर्पियों की दुकान। उसकी दुकान के पास ही थी उसके दोस्त मुरारी की दुकान। वो बेशता था दूद। दूध में पानी मिलाता था या नहीं यह हम नहीं जानते हम किसी को बे इमान क्योंक है हमें तो सब इमानदार ही लगते हैं अगर कोई दुकानदार बे इमान हो तो वह बदनाम हो जाता है गराह उसके पास आना छोड़ देते हैं बदनाम के पास कोई नहीं जाता अच्छा तो पता है एक बार क्या हुआ एक बार ऐसा हुआ बिहारी को कहीं बाहर जाना पड़ा दूर पहुत दूर उसने सोचा खुर्पियों को दुकान पर छोड़ कर चला जाऊंगा तो कोई चोर चोरी कर लेगा हाँ क्यों ना अपने दोस्त मुरारी के यहां अपनी 500 रुपए छोड़ जाऊं जब लौटूं का तो रुपए वापस ले लूंगा फिर क्या था यही बात उसने मुरारी से जा कही मुरारी बोला हां हां भैया बड़ी खुशी से रख जाओ अपनी चीज जैसी रख कर जाओगे वैसी तुमको मिल जाएगी और बिहारी अपनी पाँच स खुरपिया मुरारी के यहाँ छोड़कर चला गया एक दिन दो दिन दस दिन महीना दो महीने कितने ही महीने हो गए बिहारी लौट नहीं आया अब तो मुरारी को आ गया लालज उसने सोचा <laughs> कोई बात हुई भला खुरपियां रख लो मैं कब तक इन खुरपियों की रखवाली करूंगा भाई और उसने पता है क्या किया उसने उन 500 खुरपियों को वहां से उठाकर कहीं इधर-उधर रख दिया और जहां 500 खुरपियां बिहारी रखकर गया था वहां बिखरा दी चूहों की मेंगनिया और फिर एक दिन कोई मुरारी के घर का दरवाजा खटखटा रहा था मुरारी ने दरवाजा खोला सामने बिहारी खड़ा था उसे देखते ही मुरारी के पांव कांपने लगे उसे पसीना आने लगा बड़ी मुश्किल से मुंह से निकला राम राम बिहारी राम राम मुरारी अरे क्या बात है जी तो अच्छा है नहीं बुखार आ गया था कहो तुम कैसे हो अच्छा हुँ, अच्छा है सुनो मुरारी वो वो मेरा माल वो मेरी 500 खुरपियां अब लौटा दो खुरपियां खुरपी तुम्हें क्या बताऊं बिहारी भैया उधर देखो चूहों की मेंगनिया जहां तुमने खुरपियां रखी थी क्या मतलब मम्मा मम्मा नन मुझे पता नहीं भैया इन छोटे-छोटे चूहों के दांत इतने तेज होते हैं और ये इतने शैतान भी होते हैं कि लोहे जैसी कड़ी चीज को भी खा जाते हैं मैंने तो सब देखा भैया जब ये शैतान चूहे पूरी 500 की 500 रूपियां चट कर गए थे और वहां पड़ी हुई थी उनकी बैगनिया चूहे 500 रूपियां खा गए हां भैया लोहे की हां भैया ये कैसे हो सकता है ऐसा ही हुआ है भैया मुरारी मैं तुम्हें ईमानदार समझता था हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अपनी ईमानदारी के लिए ही तो मैं मशहूर हूं भैया ईमानदारी के लिए मशहूर हो या बेईमानी के लिए बदनाम यह मैं नहीं जानता इसका फैसला तो सरपंच करेंगे अच्छा कहता हूं राव राम राम राम राम अब सुनो अगले दिन क्या हुआ अगले दिन बिहारी ने मुरारी के लड़के मुन्ना को सड़क पर खेलते हुए देखा मुन्ना बिहारी चाचा को पह्चानता था इतने दिनों बाद उसने बिहारी चाचा को देखा तो दौड़ कर उनकी उन्गली पकड़ ली बिहारी ने मुन्ना के सिर पर हाठ � उसे प्यार किया और उसे ले गया अपने घर बिहारी चाचा ने दिए मुन्ना को लड्डू पेड़े और खिलौने मुन्ना खेलने खाने लगा बिहारी छट से दरवाजा बंद करके आ गया बाहर सड़क पर और फिर जा पहुंचा मुराड़ी की दुकान पर मुराड़ी मुराड़ी मुराड़ी बहुत बुरा हुआ मुराड़ी क्या हुआ बहुत बुरा हुआ मैं तुम्हारे बेटे मुन्ना को हुँ? अपने साथ तालाब पर ले गया अच्छा मैं तो नहा रहा था और वो किनारे पर बैठा तालाब में कंकर फेंक रहा था हुँ? मैंने डुबकी लगाई और जैसे ही पानी से बाहर मुँह निकाला तो देखता क्या हूँ कि एक चील मुन्ना को पंखों में दबाए उड़ि जा रही है मैंने तालाब से निकलकर चील का पीछा किया बहुत दूर तक पीछा किया पर कोई आसमान में उड़ने वाली चिड़िया को कैसे पकड़ सकता है मैं कह रहा मुन्नू झूठ मूठ आसू भर बह बिहारी मैं तुम्हारी चाल को समझता हूं मुझे बुद्धू नहीं बनाया जा सकता हां हां तुम्हें बुद्धू नहीं बनाया जा सकता यह मैं जानता हूं पर पर मैं यह नहीं जानता था एक छोटी सी झील इतनी शैतान होती है कि 6 7 साल के बच्चे को अपने पंजों में उठाकर ले जाए आजकल की चीलें और चूहे बहुत शैतान हो गए हैं बात देना बनाओ बिहारी मैं तुम्हें पकड़कर अभी सरपंच के पास ले चलता हूं हां हां चलता हूं चलता हूं यही बात तो मैं सरपंच जी से भी कहना चाहता हूं सरपंच ने मुरारी और बिहारी दोनों की बातें बारी-बारी से सुनी सरपंच समझ गया कि पहले मुरारी ने ही बिहारी को ठोका दिया है सरपंच ने उन दोनों से पूछना शुरू किया हम्म क्या यह हो सकता है बिहारी कि एक छोटी सी झील 6-7 साल के बच्चे को पंजों में दबाकर उड़ गए बात यह है सरपंच जी कि वो चील पहले तो एक अच्छी चील थी मुरारी के घर के शैतान चूहों ने चील को उल्टा पाठ पढ़ा दिया होगा हम्म यह बात है तो सो मुरारी तुम अपने घर के चूहों से जाकर कहो कि 500 घुरपियां लौटा दें चूहे तुम्हारे घर में रहते हैं ना तुम्हारे इतनी सी बात तुम उनको माननी चाहिए चूहे मेरी बात ना माने तो तो वो शैतान चील हमेशा एक शैतान चील ही बनी रहेगी और सुनो आज वो तुम्हारे लड़के को उठाकर ले गई है कल किसी और के लड़के को उठाकर ले जाएगी क्या समझे जी समझ गया समझ गया और हां यह भी तो हो सकता है मुरारी कि तुम्हारे घर के शैतान चूहे जो बिहारी की 500 खुरपीयां खा गए कल तुम्हारी 1000 खुरपीयां खा जाएं खुरपीयां नहीं खाएं तो तुम्हारी दुकान का सारा सूद ही पी जाए जो तुम बेचते हो यह सुनते ही मुरारी झट से सरपंच के पांव पर गिर पड़ा मुझे माफ कर दो सरपंच जी मुझे माफ कर दो मैं अभी बिहारी की 500 ख रूपियां लौटा देता हूं तब तो मुझे भी माफ कर दीजिए सरपंच जी मैं अभी मुरारी के बेटे मुन्ना को मुरारी को लौटाता हूं और फिर सरपंच के सामने बिहारी और मुरारी ने हाथ मिलाए बिहारी को मिल गई उसकी 500 खुरपिया और मुरारी को मिल गया उसका बेटा मुन्ना और अग, कहानी खत्म पैसा हजम सब बजाओ मिलकर तालियां प्रस्तुत है सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम